मातृ शक्ति ज्ञान कर्म उपासना के विषय में की स्थिति अवस्था क्या क्या होती है कब कब व्यक्ति अपने ज्ञान कर्म उपासना के विषय में प्रकार सोचता करता है कि प्रकार ज्ञान कर्म उपासना के विषय में व्यक्ति को करना चाहिए विचारणा चे प्रकार से नहीं करना चाहिए? इन सभी धाराओं को व्यापारों को व्यक्ति जान करके ये देखता है कि मुझे अपने विचार किस प्रकार से व्यवस्थित करने चाहिए जब व्यक्ति देखता है कि मेरा ज्ञान मुझे क्या दिखाता है मैं इस वर्तमान काल मे अपनी ज्ञान मे किस वस्तु को समझ रहा हा फिर वो देखता है कि मैं कर्मों को अर्थात मानसिक कर्म फिर वाचनिक वाणी के कर्म फिर शरीर के कर्म किस प्रकार से को मैं करता हूं इसी धारा में वो देखता है कि मैं अब ईश्वर से प्रेम कर रहा हूं अथवा जीवों से या प्राकृतिक पदार्थों से आप सतत दैनिक व्यवहार में ये देख सकते हैं कि मैं अब ईश्वर से प्रेम कर रहा हूं या अन्य वस्तुओं से तो आपको परिज्ञात होगा कि प्राय व्यक्ति कुछ संध्या काल को छोड़ के ईश्वर से प्रेम या ईश्वर की उपासना करनी छोड़ देता है उपासना छोड़ना ईश्वर की उपासना छोड़कर अन्य वस्तुओं की उपासना करना कैसे होता है कब होता है यह उसको पता भी नहीं चलता अर्थात जीवात्मा हैर की उपासना उपासना को छोड़ना और और प्राकृतिक की उपात पदार उपसना जीवात्मा करता है सब। और वो इसको करता हुआ भी ये नहीं जान पाता अब मैं अरीना को छोडा हा अन्यो की उपासना, उपासना प्रारम्भो ये पता त आपका क्या अनुभव है क्या आपको चलता है पता ब्रह्मचारी बताएंगे जी बोलो नहीं चलता पता, आप बोलो किसको चलता है पता उदाहरण के रूप में आपने घंटी सुनी और आपने निर्णय किया कि अब मैं अध्ययन भोजन अ प्रकिति बे पदार उपसना कु आरम्भ ईश्वरी उपसना छोडा हे दैनक जीव कोई पता नहीं चलता आप। आपने सुना होगा आत्म निरीक्षण करो आप दैनिक आत्मनिरीक्षण करते हो पर यह जो आत्मनिरीक्षण का जो क्षेत्र है इसकी जो भूमि है इसका जो विस्तार है वो आपने प्राय नहीं समझा होगा आत्म निरीक्षण का क्षेत्र क्षण क्षण भर चलता है अर्थात दिन भर किया जाता है क्या बोलो क्या बोलो क्याया दिनभर आत्मनिरीक्षण नहीं करता वह व्यक्ति अविद्या बचकर विद्या की प्राप्ति नहीं कर पाता अशुभ कर्मों से बच कर शुभ कर्म नहीं कर पाता और अशुद्ध उल्टी उपासना से बच करके वह शुद्ध उपासना नहीं कर पाता फिर से सुनो जो व्यक्ति दिन भर आत्मनिरीक्षण नहीं करता क्षण क्षण भर में भी आत्मनिरीक्षण नहीं करता वह व्यक्ति अविद्या से अपने आप को नहीं बचा सकता और विद्या की प्राप्ति ऊंचे स्तर पर विद्या की प्राप्ति नहीं कर पाता अशुभ कर्मों से वो अपने आप को नहीं बचा सकता और शुभ कर्मों को अच्छे प्रकार से नहीं कर पाता तीसरे भाग में अशुद्ध उपासना से वो अपने आप को नहीं रख सकता शुद्ध उपासना को संपन्न नहीं कर पाता ये स्थिति बनी रहेगी आपको समझ आई बा या नहीं आई निरीक्षण अहं हा अन का है ये शुद्ध ज्ञान है या अशुद्ध ये निरीक्षण पता चे अबै जि ज्ञान ह मे ज्ञान कार्य मे रचि बि है ज्ञान वास्तव में मेरा अशुद्ध ज्ञान है अथवा शुद्ध ज्ञान है उदाहरण के रूप में आप देखेंगे आपके मन में एक बात आई जो ये स्वादिष्ट पदार्थ है खीर हलवा फल आदि इनमें बड़ा सुख है और इस सुख को किया जाना चाहिए जिस समय आपने देखा कि अब हम ऐसी चीजें खाएंगे तो उस समय आपने नहीं देखा कि किम ी जो सुख है भोजन में, में, खाने पीने इंद्रियों का पिने मे है और इसमें चार प्रकार का दुख मिश्रित है ये मान करके आपने उसका परित्याग नहीं किया मन से ग्रहण किया कि इसमें सुख है खाते समय भी आप कर सकते हैं ऐसा खाने जा रहे हैं तब भी कर सकते हैं और अन्य काल में विचार करेंगे कि आज खाना है पीना है उसमें सुख है उस समय भी स्थिति बनेंगे विचारों को करते हुए व्यक्ति विचारता हि हा इचारता सुख अत्मनिक्षणे तु जि सम्यक् मन बनाया इन् सुख है तत्कले मेरा ज्ञान ठीक नी इ आत्मनिक्षणे हुआ अ क्यों? ये सुख है यद्यपि लौकिक में सुख का अभाव नहीं है है ऋषि लोगर मानते हैं कि क्षणीक सुख है एक और दुख ताप दुख संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोध दुख इ दुखोश्रितने के उस सुख को भी दुख माना जाता है सुख देखो जिस में समो मिला हुआ है यदि व्यक्ति बुद्धि करती है कि इसमें दुख मिला हुआ तो सुख उसको दुख दिखा देता है दोहराओ क्या नहीं आया सम्झे। क्या सम आया जि सुख मे नो जो देखता हैको दुख मिला हुआ तेता है जी और और एक मोटा सा हम कि ने कहा ये गुलाब का फूल इतने के के बीच में खड़ा है और आती है बहुत आती इसमें से करते हैं तो इसको तोड़ तोड़ लाया जाए उसने दृष्टान्त इ कष्ट नेगना संकटने कगन्ध आगि और वो मुझे मुझे अच्छे कई गुना तो दंड भोगना पड़ेगा फूल में उस नहीं, प्रवेश ने गहरा चलो सु जि समय व्यक्ति ये मानता है इन्द्रिय सुख हैता परिणम दुख दुख है, ताप दुख है। संस्कार दुख, दुख मैश का भोग नहीं ये तो है इंद्रियों के सुख में वो चार प्रकार का देखता है है उस उस कालम उसको उस समझ के वो छोड़ देता है। है। तो क्या किया जाए? विपक्ष में सुख तु संसारं कुले गा प्रकारनिमात्माना प्रारम्भी अस्ति ज्ञान कर रहा है है है है है है कि इसमें चार प्रकार का का का दुख होने दुख दुख मिश्रित से से रूप है, तो उसका ठीक ठीक सुख सुख सुख रहित रहित इन है, उसको हैमे च प्रकारित आरम्भीकुर उपसना भारम्भी दैनक जीवन की बात है दैनक जीवन में व्यक्ति ऐचता हैरता है, व्यक्ति विद्वान् नोटी सेखो पढे लिखे जिने है पढाते है पढते उपदेश देते हैब समकुता है। पर आत्मनिक्षणे तु परिणाम न कलेगा मिद्वान् व्यक्ति नू मैं अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं मेरी विद्या ठीक काम नहीं कर रही है क्योंकि मैं इन विषयों में सुख मानता हूं और दुख मिश्रित मान के त्याग नहीं कर रहा हूं परंतु समन रखना यह अनुभूति जो मैं सुना रहा हूं यह थोड़े से परिश्रम से थोड़े से काल से थोड़े से अध्ययन से थोड़े से वैराग्य से थोड़ी सी स्वर उपासना से थोड़े से सत्संग से दौड़ने वाला नहीं है नहीं कर सकता व्यक्ति अब क्या सुनवाया इतना इतने शब्द जोड़े ना <laughs> कौन से जोड़े ये स्थिति जो मुने सुनाई कैसी से दोगी नहीं कैसी से धोती थोड़े से वैराग्य से थोड़े से जान से थोड़ी से उपासना से आ, थोड़े से गर्म से आ, नहीं।, नहीं होती यह याद रखना इसको सिद्ध किया जा सकता है असंभव नहीं है अब क्या याद करेंगे सिद्ध किया जा सकता है असंभव म एक कारण जो आपको सुनाया गया था ये व्यक्ति आलस्य से युक्त हो अनेक लौकिक भोगो इच्छुक व्यक्ति सिद्ध सकता एक बार, इस, इस है बाबद्धा ज्ञान कर कर विपरीत करना करना और अच्छे करना, शुद्ध उपासना अशुद्ध इसका जो है संचालकर्ता धरता को है आप बोलोगे कौन है? कोन आप बताओ जीवात्मा है सिद्धान्त धरता इत् शुद्ध कर्म उपसना अथवा अशुद्ध ज्ञान अशुद्ध कर्म अशुद्ध उपसना कर्ता धरता सीवात्मा मन इन्द्रियो दाश बिकर दिनभर नाचता रता है और और ये रहते और ये रहते नहीं पाता अब अहराो न इन्द्रियो मन इन्द्रियो दाश बन्याहता हैर अशुद्ध ज्ञान अशुद्ध कर्म अशुद्ध उपसना दिनभर सकते है स्थिति जिसने इ ऊचा स्तर प्राप्त नहीं किया, सब की यही मिलेगी अच्छा एक कल्पना करो एक बहुत सुन्दर चीज सामने आई और आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं कि ये बहुत सुन्दर वस्तु है बड़े अच्छी देखने योग्य है फिर आपने ये देखा ये सुंदर रूप से जो सुख होता है ये दुख रूप है कहा पढ़ा आपने विशेषुक अविद्या विशेषुक विशेषुकम चविद्या विशेषुख तो अविद्याजनित से जाता जाता है है है अब इतना जानते भी भी फिर भी रूप में आपका मन जा रहा है। आप प्रियासी ने रोकें और वो जैसे के ्रान्ति मान्याया गुबारा भागा पड्ने तनाव करता है और आप पदाोकरे भागर्या मन में आप तो रोकने का प्रयास करते हैं और वो निकलने का कर रहा रहे जैसे नहीं, नहीं, नहीं, नहीं देखो नहीं नहीं नहीं देख नहीं नहीं देखो आप ऐसा परीक्षण कर सकते हैं या नहीं करोगे आप जो सूक्ष्मता से देखोगे नहीं देखोगे तो कोई पता नहीं आपको चलेगा नहीं देखोगे तो सुंदर है देखो आया गया और चलता रहेगा कोई पता नहीं चलेगा आपको मैं क्या कर रहा हूं जब आत्मनीक्षण करेंगे कि मैं मन से क्या कर रहा हूं इस सुंदर रूप का रस ले रहा हूं तब पता चलेगा कि हाँ अब मैं रस ले रहा हूं और अब मुझे रोक देना चाहिए मन अब वो रोकने का प्रयास करता है फिर रोकने का वो प्रयास करता है ऐसे निकले गया यहां से रोक गया फिर ऐसे निकल गया यहां से रोक गया वहां निकल गया फिर निकल गया फिर निकल गया, गया वो या तो ये कहेगा कि भाई ये रुकने वाला तो है नहीं छोड़ो ढीला ने कहा तुम लोगने मनको ढीला जाएगा जेगा महेश योगी फलाना ये कहते मनको बिकुल् परन्तु एकाग्र भाग दोडि ते बहु अहं व्यक्ति है महात्मा है गुजी क बहु अतः गुरु, गुरु इच्छा बोलो ये पता गुजी महामूर्ख है और ये सुनने वाले भी मामूर दोनों के दोनों परिपूर्ण है और दोनों संतुष्ट है गुरुजी का उपदेश की खुला छोड़ो जो आए इसको जाने दो जा जाए जाने दो जो इच्छा हो वो भोग लो अपने आप भोग होने के पश्चात अपने आप रुक जाएगा तो शिष्य भी ये बहुत अच्छा उपाय है और वो करने लगते हैं भोगो जो चीज आए भोगो जो इच्छा हो देखो और गुरु जी ने छूट दे दी कि जो, जो इच्छा हो खाओ पियो जो इच्छा हो भोगते चले रोकने का प्रयत्न उन्होंने कहा सरल उपाय बहुत सरल उपाय बड़ा आराम रहता ही। <laughs> नहीं? या नहीं है आज आपको ये कहा कि भाई ये चीज खानी है ये नहीं खानी मिर्च नहीं खानी है ये प्याज लहसुन नहीं खानी ये नहीं खाना है आपका मन है कि दुन योज युक्ता दूसरे उपाय नी जि दिने इच्छा मिर्चा ये खालो प्याज लाल आया वोतायाव तनाव नमी ची नी नहीं जो आया जो खा लिया जो आया ठीक है ये सरल है। कितना सरल हैं हो गया और जो लोग होगा नियम बनाते हैं तु ये मत का ये खाद ये खाओ। वो बेकार उनका ये है इसमें नहीं है। इसमें कभी मन स्थिरी सकता ये आजकल् के कते आ रहा या नहीं आया आज के लोगों भी तो हम यहां सोच रहे थे कि जो विचारों का करने वाला ज्ञान विज्ञान का परित्याग ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति अशुभ कर्मों का प्रारंभ और शुभ कर्मो का परित्याग शुद्ध उपासना का परित्याग और अशुद्ध उपासना का प्रारंभ है ये दिनभर जीवात्मा उत नयन्त्रण नीकर मेरा ज्ञान अशुद्ध ज्ञान ये मेरा ज्ञान ठीको रक्षा ये मेरा कर्म अशुद्धोकर मेरा कर् शुद्ध आरम्भ कि मेरि उपसना अशुद्धोडिया ये मे उपसना सत्य हैके लिखि व्यवस्थापूर्वक अधिकारपूर्वक ये व्यक्ति पाता या कहना चाहिए नहीं नहीं करता और दूसरे कम बनाई इसलिए ये नहीं कर पाता अच्छा कूसरे पक्षोग्यता कर् पता अस्ति चाताो अ मनुष्य का निर्माण ज्ञान कर्म उपासना से कैसे होता है और मनुष्य के जीवन का पतन अशुद्ध ज्ञान कर्मोपासना से कैसे होता है और यह दिन भर होता रहता है। दिन भर अच्छा और बुरा दोनों चलते और व्यक्ति अशुद्ध ज्ञान अशुद्ध कर्म अशुद्ध उपासना की धारा को रोक नहीं पाता या रोकना नहीं चाहता आलस्य प्रमाद स्वार्थ के कारण वो पुरुषार्थ नहीं करता ये स्थिति उसकी बनी रहती आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान देंगे आप इन सारे विचारों को छोड़ के दूर खड़े हो जाओ इंद्रियों को मन को छोड़ दो अपने आप दूर खड़े हो जाओ जी बात तो क्या फिर काफ़ी बा आगी विचार चलेगे नोते शरीर को, मन इन्द्रिय बुद्धि को मैं दूर होता ज्ञान उभरेगा क्यािम् <laughs> इतना बल नी लगा दूर हो हो हो हो के के के देखा फिर क्या दिया? रही, कोई देखा दूर दूर का देखादिगे ना तो अच्छी स्थिति एक व्यक्ति जब दूर होके देखने लगता है ना दूर होके देखो तो उस समय वो विचारधाराएं खेच के ले जाती नहीं ले जाती वो दूर होना चाहता है और विचारधाराएं उसको खींच के ले जाती अच्छा कभी आपने ये देखा सारे विचारों से समस्त विचारों से अपनी मन को रोकता हूं और अपने रोक के मन को अपनी धारा को नितान रोक दिया कोई भी विचार भी न्याने दे रहे कभी ऐसा बना के देखा हुँ? बताओ किसने देखा देखा बना दिखता है कभी क्या दिखता है जैसे आपको कहा जाए कि अब कोई विचार नहीं करो अधिकार अधिकारूर्वक अपने समस्त विचारों से रोक दिया रोक से अच्छा अब रोक के देखो आप आंख बंद के रोकोगे आंख खुली करके आँख खुलने में कठिनाई पड़ती होगी या नहीं हम्म बंद बंद करके करके करो करो तो उसे कम बंद करके करो, क्या करोगे आप कोई भी विचार नहीं करना कोई विषय ही नहीं बनाना रुकेंगे जी आप हा जीपना बेङ्गे हा चिका स्थिति में दो आये विचार आए फिर बाद में में रहे शुरू ये दिखता ले दिखता हा मन्त्र एक एक तो तो दिखाई देता विचार, उसको रोक दिया, एक ये दिखता है मैं को ले आया, जी कौन बताएगा, आपको क्या दिया तो आपका शास्त्र बन्याचारी बेङ्गे अनुभव बता के धनिकी में विचार लाता रहा है है, और कुछ कुछ पर पर भी विचार विचार विचार गया नहीं। पास है, आ रहा है, रहा है। अच्छा, गया चल जी बोलो कुछ के लिए रुका यासा दिखि म में उठाने लगा तो विचारा विचारा कि विचार नहीं उठाँगा, नहीं उठाँगा। <laughs> फिर ये नहीं उठाँगा, नहीं उठाँगा। अच्छा, फिर नहीं अच्छा विचार भी बंद कर दिया ऐसा कुछ या नहीं एक तो ये जान स्थि क्याीीर रखा, और इसमें जो हल्के विचार अपने फिर उसके जो हर, वो ऐसे लग थे उसके बाद में जो सूक्ष्म अच्छा अब चलो मिला स्तत् पश्यन् नि गुहास यत्र विश्व भवति एकनिडम् तस्मिनी इदन् स गण उपस्थित सज्जनों माफ की आपने सुना था कि व्यक्ति दैनिक जीवन में ज्ञान को किस प्रकार से वह देखता है कभी वो अज्ञान को ठीक समझ के ज्ञान समझ के ग्रहण करता है कभी वह ज्ञान को अविद्या समझ के ग्रहण नहीं करता इसी प्रकार कभी वह अशुभ कर्म को शुभ कर्म जान के स्वीकार करता है कभी वह शुभ कर्म को अशुभ कर्म मान के छोड़ देता है कभी वह अशुद्ध उपासना को शुद्ध मान के ग्रहण करता है कभी वह शुद्ध उपासना को अशुद्ध जान के छोड़ देता है शुद्ध ज्ञान को शुद्ध मान के कैसे ग्रहण करता है एक व्यक्ति इस शरीर को जो अनित्य शरीर है उसको मा चलता है उसका ज्ञान काम करता है य शरीर सदा रहेगा और इसको सदाको वीक और आगे देखो जि सम दूसरा भाग है कि जीवात्मा नित्य है उसको अनित्यमान के वो चलता है अनित्यमान था दूसरे अंश में इस शरीर को अपने शरीर को अथवा के शरीर को वह शुद्ध मान के चलता है यह को ज्ञान के रम ग्रहण करता है माया अपने शरीर को और अन्यों के शरीर को वह शुद्ध मान के चलता है इस अज्ञान ज्ञान के रूप मान मनक स्वीकार ज्ञान इसी प्रकार आचरणशुद्ध आचरणशुद्ध आचरण शुद्ध मान करके चलता है जैसे यमनेमों के पालन के विरुद्ध यमनेमों का भंग करना अशुद्ध आचरण को शुद्ध मान के चलता है। आगे भाग में जो दुख है उसको वो सुख मान के चलता है यदि आप उदाहरण लेना चाहें तो आप आदि जो ख़दे-पदार्थ हैं उनको आप खाते हैं अथवा उसके विषय इनमें इन सुख है ऐसा ज्ञान करता है यतासा ज्ञान काता कर, सुख प्रद है इनमें सुख है पर उनमे जो दुख है उसको वो नहीं देखता नहीं मानता उसको परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख है गुणवृत्ति विरोध दुख उसको दिखाई नहीं देते चौथे भाग में मन को वह बुद्धि को इंद्रियों को शरीर को चेतन मान के चलता है ये चेतन है आप यदि सूक्ष्म उदाहरण से समझना चाहें तो मानसिक स्तर पर हम किन भी विचारों को कि भी मान्यताओं को ग्रहण करते रहते हैं मन के माध्यम से और मन के माध्यम से ग्रहण करते हुए भी और हम समझते हैं कि मन जड़ पदार्थ है फिर भी वो मन के द्वारा स्वयं ग्रहण हो रहे हैं ऐसा मानता है आपको क्या समझ में आया मन के माध्यम से जो किन्हीं विचारों को वह स्वीकार करता है ग्रहण करता है वो ये मानता है कि मन स्वयं इन विचारों को ग्रहण कर रहा है स्वतः इन को को ये ला रहा है है है ऐसा मानता आप आप करना चाहें तो तो देख सकते और होती होती हो तो बताओ किसी को। क्या अब विचारा ऐता सूति हा कगा मन स्वतः स्वयं इन विचारों को ला रहा है वो ऐसा देखता है और स्वीकार है उसको परंतु शब्द शास्त्र की दृष्टि से और अनुमान प्रमाण की दृष्टि से वो मन को जड़ पदार्थ समझता है दोहराओ शब्द शास्त्र की दृष्टि से अनुमान प्रमाण से वो ये कहता है कि मन एक जड़ पदार्थ है कार की बाति मैं चलाता हूं ऐसा मानता है वो जबकि वो दिन भर मन के द्वारा उल्टे विचारों को संग्रहित करता रहता है और जानता हुआ भी ये समझता है मन को ला रहा है और कई बार तो वो रोकना चाहता है और बलात् जैसे अंदर घुस गया हो ऐसे विचार घुसता है आप दिन में अनुभव कर सकते हैं जी नहीं आ गया है बुडापा ऐसी स्थिति में अज्ञान को ज्ञान ज्ञान को अज्ञान अशुभ कर्मों को शुभ और शुभ कर्मों को अशुभ दुख को सुख सुख को दुख जड़ को चेतन चेतन को जड़ ऐसे मानता है आपने अभी वे मंत्र में एक बात पढ़ी कि ईश्वर कैसा है और उसी की उपासना करने से व्यक्ति सुखों को प्राप्त कर लेता है अन्य था वो दुख सागर में डूब जाता है ये सुना आपने सुन लिया निश्चित हो गया वहा पढ़ते पर आपके जीवन में ऐसा हो ऐसा नहीं मिलेगा आप दिन भर ईश्वर की उपासना को छोड़ के सांसारिक पदार्थों की उपासना करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि हम की उपासना को छोड़ के और सांसारिक पदार्थों की उपासना करते हैं प्राय है, पता नहीं चलता कभी ध्यान देते होगे तो पता चलता होगा आप बताइए पता चलता है नहीं चलता उस ओर से चलो नहीं चलता हाँ जी बोलो आपका क्या चलते आपका कैसा रहता नहीं चलता। नहीं चलता। तो ये क्या स्थिति है आप अज्ञान को ज्ञान समझ के स्वीकार कर रहे हैं कैसे दिन भर